देवी भागवत नवम स्कंध पर ब्रह्म श्री कृष्ण और श्री राधा से प्रकट छिन्मय देवी और देवताओं के चरित्र तदनंतर कुछ समय व्यतीत हो जाने के पश्चात वह मूल प्रकृति देवी दो रूपों में प्रकट हुई आधे वाम अंग से कमल का प्रादुर्भाव हुआ और दाहिने राधिका का उसी समय श्री कृष्ण भी दो रूप हो गए आधे दाहिने अंग से स्वयं द्विभुज विराजमान रहे और बाएं अंग से से चार भुजा वाले विष्णु विष्णु का आविर्भाव हो गया। तब ने सरस्वती से कहा, देवी तुम इन विष्णु की प्रिया बन जाओ। माने यहां तुम्हारा परम कल्याण होगा इसी प्रकार संतुष्ट होकर श्री कृष्ण ने लक्ष्मी को नारायण की सेवा में उपस्थित होने की आज्ञा प्रदान की फिर तो जगत की व्यवस्था में तत्पर रहने वाले श्री विष्णु उन सरस्वती और लक्ष्मी देवियों के साथ वैकुंठ पधारे मूल प्रकृति रूपा राधा के अंश से प्रकट होने के कारण ये देविया भी संतान प्रसव कंडे में असमर्थ नहीं फिर नारायण के अंग से चार भुजा वाले अपने पार्षद उत्पन्न हुए तभी पार्षद गुण तेज रूप और अवस्था में श्रीहरि के समान थे लक्ष्मी के अंग से उन्हीं जैसे लक्षणों से सम्पन्न करोड़ों दासियाँ उत्पन्न हो गई मुनिवर नारायण इसके बाद गोलोक गोलोकेश्वर भगवान श्री कृष्ण के रोमकूप से असंख्य गोप प्रकट हो गए अवस्था तेज रूप गुण बल और पराक्रम वे सभी से कृष्ण के समान ही प्रतीत होते थे प्राण के समान प्रेम भाजन उन गोपों को परम प्रभु श्री कृष्ण ने अपना पार्षद बना लिया ऐसे ही श्री राधा के रोमकूपों से बहुत सी गोप कन्याए निकल गई वे सभी राधा के समान ही जान पड़ती थी उन मधुर कन्याओं को राधा ने अपनी दासी बना लिया वे रत्न में भूषणों से विभूषित थी उनका नया तारुण्य सदा बना रहता था परम पुरुष के साथ तो उनका चिर साथी बन ही गया था विप्र इतने में श्री की उपासना करने वाली देवी दुर्गा का सहजा आविर्भाव हुआ ये दुर्गा सनातनी एवं भगवान विष्णु की माया है इन्हें नारायणी ईशानी और सर्वशक्ति स्वरूपणी कहा जाता है ये परमात्मा श्री कृष्ण की बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी हैं। संपूर्ण देव्या इन्हीं से प्रकट होती हैं, अतः इन ईश्वरी को मूल प्रकृति कहते हैं इनमें कोई भी अंश अधूरा नहीं है इन तेज स्वरूपणी देवी में तीनों गुण विद्यमान है